महाभारत द्रोण पर्व एकष्ट अधिक सततमो शमोध्याय भीमसेन और अर्जुन का आक्रमण और कोरो सेना का पलायन संजय उवाच तथो युधिष्ठिश्चम से पांडव द्रोणपुत्र महाराज समन्तात्पर्य संजय कहते हैं महाराज तदनंतर पांडुपुत्र युधिठि और भीमसेन ने द्रोणपुत्र अस्वस्था को चारों ओर से घेर लिया तथो दुर्योधन राजा भारद्वाजन संवृत अभ्य पांडवान्ख्ये तथो युद्धम अवर्तत घोरूप महाराज भीरूण भयवर्धन यद द्रोणाचार्य की सेना से घिरे हुए राजा दुर्योधन ने भी रणभूमि में पांडवों पर आक्रमण किया महाराज फिर तो मृत्यु का, वाला युद्ध होने लगा। मालवान बंगान का में भरे हुए भीमसे अम्ब मालोंग तथा त्रिगर्त देश के योद्धाओं को मृत्यु के लोक में भेज दिया अभिशाह पृथ्वी कर दमाम अभिशाह तथा सूरसेन देश के रण दुर्मद क्षत्रियों को भी काट काट कर भीमसेन ने वहां की भूमि को खून से कीचड़ में ही बना दिया द्रिजान राजन मद्रकान योधे राजोकायी निशित सरय राजन इसी प्रकार क्रीडधारी अर्जुन ने अपने पहने बाणों द्वारा योधेय पर्वतीय मद्रक तथा मालव योद्धाओं को भी मृत्यु के लोक का पथिक बना दिया प्रगाढ़ गति नाराचिता निपेतुर्बिर भूमिंगा युव पर्वता अनायास ही दूर तक जाने वाले उनके नाराचों की गाड़ी चोट खाकर दो दांतों वाले हाथी दो शिखरों वाले पर्वतों के समान पृथ्वी पर गिर पड़ते थे निकतय हस्त हस्तमानसुधा किरणाम विसर् गयी हाथियों के सुन्द दंड कटकर इधर उधर तड़पते हुए ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो सर्प चल रहे हो उनके द्वारा आच्छादित हुई वहाँ की भूमि अद्भुत शोभा पा रही थी क्षिप्त कनक चित्र चित्र चंद्राद्यु प्रणय काल में सूर्य और चंद्रमा आदि ग्रहों से व्याप्त हुए द्योलोक की जैसी शोभा होती है उसी प्रकार इधर उधर फेंके पड़े हुए राजाओं के सुवर्ण चित्रित छत्रों द्वारा उस रणभूमि की भी शोभा हो रही थी प्रति लाल घोड़ों वाले द्रोणाचार्य के रथ के समीप मार डालो निर्भय होकर प्रहार करो बाणों से बिंध डालो टुकड़े टुकड़े कर दो इत्यादि भयंकर शब्द सुनाई पड़ता था द्रोणस्तो परम संयुगे व्यधमत्ता महावायु निव दुर त्यय जैसे दुर्जय महावायु मेघों को छिन्न भिन्न कर देती है उसी प्रकार अत्यंत क्रोध में भरे हुए द्रोणाचार्य ने वायस्त्र के द्वारा युद्ध में समस्त शत्रुओं को तहस नहस कर डाला ते हन्यमाना द्रोणे न पंचाला द्रवन भयात पश्चो तो भीमसे पार्थ सहा द्रोणाचार्य की मार खाकर भीमसेन और महात्मा अर्जुन के देखते देखते पांचाल सैनिक भय के मारे भागने लगे वर्तता महता रथवंशेना परिग्रज बलम महत तत्पश्चात अर्जुन और भीमसेन विशाल रथ समूह से युक्त भारी सेना साथ लेकर सहसा द्रोणाचार्य की ओर लौट पड़े विभत् दक्षिण पाशम उत्तर तो वृकोदर भार्वाज सरोघाभ्या तौ तथा सिन्ध्याला महोजस अन्व अर्जुन ने द्रोणाचार्य की सेना पर दक्षिण पार्श् से और भीमसेन ने बाएं पार्श्व से अपने बाण समूहों की भारी वर्षा प्रारंभ कर दी महाराज उस समय महा तेजस्वी पांचालो श्रिंजयों मस्यो तथा सोमकों ने भी उन्हीं दोनों के मार्ग का अनुसरण किया तथा तव पुत्रस्य पुत्रा प्रहारिण महत्याथम प्रति राजन इसी प्रकार प्रहार करने में कुशल आपके पुत्र के श्रेष्ठ रथी भी विशाल सेना के साथ द्रोणाचार्य के रथ के समीप जा पहुँचे तथा तमसा निद्रयाचे व पुनर वित उस समय किरीट अर्जुन के द्वारा मारी जाती हुई कौरवी सेना अंधकार और निद्रा दोनों से पीड़ित हो पुनः भागने लगी नहाराज अयोध्यादा महाराज द्रोणाचार्य तथा स्वयं आपके पुत्र ने भी उन्हें बहुतेरा रोका तथापि उस समय आपके सैनिक रोके न जा सके सा पांडुपुत्र शरिदीजमाणा महा चमु तमसा संवृते लोकेद्रव सर्वतोमुखी पांडुपुत्र अर्जुन के बाणों से विदिन्न होती हुई वह विशाल सेना उस तिमिरा छंद्र जगत में सब ओर भागने लगी उत्सृज सतसो वाह तत्र केिन्न राधिपाद्रवंत महाराज भयाविष्टा समंतः महाराज कुछ नरेश जो सैकड़ों की संख्या में थे अपने वाहनों को वहीं छोड़कर भय से व्याकुल हो सब ओर भाग गए इतिश्री महाभारते द्रोण घटोत्कच परवड़ी घटोत्क रात्रि युद्धे संकुल युद्धे एकषष्ट अधिक शतमो अध्याय इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत घटोत्क पर्व में रात्रि युद्ध के अवसर पर संकुल युद्ध विषयक एक सौ इकसठवा अध्याय पूरा हुआ